हुआ कोई उसने ऐसी ओर पाखना दी थी तबियो तत्काल उनकी रेह उनमें असंगति पूर्ण होना अवरक जिस वस्तु में वह तो वह तत्काल अब जरा रुभुली रासिने गणवी क्षमवी स्थविन्दु की इसमें न आता है वही चरण ये जो होया है दूसरी सारी ऐसा नहीं ट्रॉप शब्देंगे और दगंबर ब्रह्म और उपमपन समान उपस्थित विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति ईश्वर शक्ति। महती कृपा के हम इन पिछले दिनों में यथाशक्ति उत्तम कार्यों का संपादन करते अब कुछ की और कु दूसी बाते मिलि जुली सामने रखने का प्रयास का है कि को हुई हो जो त्रुटि प्रतीत होती रही हो उनका एक कर्तव्य बनता है कि उस त्रुटि को हमारे सामने रखें अपने अधिकारियों के सामने बताएं त्रुटि दोष बताने की शैली पद्धति है साधगुरु को अपना जीवन निर्माण करने वाले लोगों को त्रुटि बताने की शैली दूसरी नहीं अपनानी पड़ती है एक तो ये ध्यान रखिए यमनेमों का क्षेत्र बड़ा व्यापक है जो कुछ हम करते हैं या तो यम नेमों से अनुकूल करेंगे अथवा यमनेम को प्रतिकूल करेंगे आप सोचेंगे कि उसी क्षेत्र में सोचेंगे वाणी से बोलेंगे तो वही बात है, ये बोलने लगे आप कुछ कहने लगे तो पहले बहुत विचार करो उदाहरण के रूप में ले लीजिए आप किसी को एक दो दिन कच्ची रोटी मिल अब दूसरे दिन अच्छी मिली रोटी अब अच्छी रोटियों के तो कोई वो कथा नहीं करता कुछ भी नहीं कहता और कच्ची वाली का वर्णन करता है और एक दिन कच्ची मिली थी अब जब भी प्रकरण आता है यहां कच्ची रोटी खिलाओ अब <laughs> वो ये नहीं कहता भाई रोटी होता सची खिला फिर कहा हो कच्ची आई थी क्या हुआ एक दिन आगे तो वो ऐसे भी बोलता। नहीं बोलता है जी फिर दूसरी और बता एक व्यक्ति का स्वभाव है बिगड़ने का वो अपने दोस्त को तो डांपना चाहता है ढकना चाहता है और दूसरे बताना भी न भवते बाना चिघर् ऐसा होता है न रो अपि खलाे वा दोषी औरबला ते वा व्यक्ति के कीन बना के बू बना की अङ्गूर बाटते हमारे लिए यहाँ साधना करने के लिए खिलाने वाली बीमार आ गया अब आप देखिए यही कोई बात है खाया आप अभी खाया दस्त लग गए ये हुआ वो हुआ और खिलाने वाले बजे बस बड़े खराब व्यक्ति हैं। है अब ये दोष डापने का ढंग है कहीं नहीं कहिए देखो कितना अच्छा गोदर चलाते हैं एक माता कह रही थी कि देखो, हम कोई हैं, इ में क्या होता है? अहो महो धं के की प्राय व्यक्ति दूसरेष को आरोपित काता ध्यान व्यवहारं कविना दोष प जो दो दूसरे दोष प जोर स्वामी सत्रों की महाराज ने एक बात फिर इसका भाव सुनाता हूं कि जो व्यक्ति अपने दोष को दूसरों के सामने नहीं कहता वो दोष से छुटकारा नहीं पा सकता ऋषियों की सीधी सारी भाषा में अब से सूक्ष्म ज्ञान दिया होता जो व्यक्ति अपने दोषों को दूसरे के सामने कहता है प्रयास वो दूर से छूट जाता ए ध्यानये किं साधक योगाभ्यास सीने वे आप स्वयं कष्ट उठा ले भ कठिना उसको आप पर तूसरे आने वे कठिना न यान दे ये ध्यान बात ये की भावना है ये व्यक्ति योग्य है साधन हे यदि ध्यान में रखें तो हा जो प्रवृत्ति हो ढ्योगी अहं तु सुविधागे नाम दानक्रियो कर लेंगे अच्छा दूसरे लोग जो हों वो दुखी रहेंगे और उन की ऊपर यह भी प्रभाव पड़ सकता है ये लोग कांके साथ लगे स्वार्थी इकट्ठे हो गए किसी का भला कोई नहीं करना चाह ये प्रभाव पड़ता है इसलिए ध्यान रखें आप कि आपको कष्ट हो जाए हो जाए पर आने वाले किसी को कष्ट नहीं होना इसमें दो भाग हमारा धर्म है कर्तव्य है दूसरी बात हमारा तप है अच्छा तप को करने में सात्विक तप राजसिक और तामसिक तब कई प्रकार के होते आप दुखी और पीकश्वर की सेवा करते हो तो ये सात्विक कोई सेवा नहीं और देखो जब एक कहें इस कमरे को खाली कर दो इसमें अमुक व्यक्ति आएगा अब वो दुखी होकर के क्या कहता है चलो आज आज का दिन काटना है काट अब दूसरा सुनेगा तो बड़ा बुरा प्रभाव रहेगा देखो कितना दुखी है बेचारा ऐसा होता है जी अगर कई लोग बार नहीं के मन मन में जरूर रखते हैं मन में रखते बाहर नहीं कहते बलिया बल साधकी भावना मनता लौकिक सुख और, सुप और सुप को प्रति साधक का राग न सच्चे साधको क स्थिति हुआ कति योगाभ्यास प्रवृत्ति योग क्षेत्र प्रगति करणे व्यक्ति स्वभाव लौक सुख सुखसाधन उप इच्छा उनके प्रयोग इस ढंग होते हैं शरीर स्वस्थ हो बलवान हो इसलिए खाओ उससे स्वाद लेना है ऐसा आराम से रहना है ये प्रवृत्तियां नहीं होती इसलिए इसका प्रयोग करना पड़ता है जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो साधक को सुखगुरु का फैल करना ध्यान रहे आपका यहां की त्रुटियां सारी की सारी जितनी भी हो हमारे सामने बैठो हम कक्षम करेंगे बाहर जाती है ना कि मैं कहना कि आर्यन विकास में हमको ये कष्ट हुआ वो कष्ट हुआ ये कमी थी वो कमी थी ऐसा कभी नहीं कर बिल्कुल साफ कैसे चलेगा देखो अपने आर्य समाज में अनेक जगह ऐसे कार्यक्रम होते रहे एक आध जगह को छोड़ दो जिसका मैं पता नहीं लगा पाया पर अपने आयीवन विकास में जो भोजन की खाने की व्यवस्था और जो पाठ पढ़ाने की व्यवस्था योग सिखाने की व्यवस्था शिक्षण देने की व्यवस्था जो होती है पूरा मिला मेरी दृष्टि में तो भूगोल में एक जगह की मिली जहां ऐसा होता सभी बातें मिलाकर के जाता और ईश्वर की मैत्री कृपा से मैं किसी को भी पक्षपात की वृष्टि से नहीं देखता कहीं अतिशय नहीं करता झूठा किसी का खंडन करना किसी की बात को छोटी बताने का अर्थ नहीं मेरा तात्पर्य आर्यवन विकास की विशेषता बताने में है किसी का खंडन करने में नहीं स्थिति आर्यवन विकास की है और आर्यवन विकास जैसे ऐसे क्षेत्र भारत में आठ दशम हो तो बहुत बड़ा भारत का कल्याण हो जाए वैसे हमारे विचार ये हैं मन में ऐसी योजना मन में हम सोच के चलते कि ऐसे ऐसे दर्शन योग विचारे भारत में कम से कम आठ दशम हो और तो बहुत होने चाहिए कम से कम इतने तो पर जो व्यक्ति दशज तत्र रे परिश्रम के साथ गा कु व्यक्ति व्यक्ति के जीव मे उत्कर्षी उन्नति निश्चितरूपेण सिद्धान्त दृष्टि सिद्धान्तो का परिज्ञान दर्शनो की दृष्टि दर्शनो देखते दर्शनो इ कठिन मानते उन लोगों को यह अनुभव होता है कि दर्शनों की विद्या बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ी अच्छी समझ में आया कि आप ऐसा अनुभव करते हैं कुछ दर्शन विद्या को ये ऐसी गहरी विद्या है प्राय लोग सुनते ही दूर हटते हैं इसको बहुत कठिन माना जाता है पर जब ईश्वर की कृपा से हमें ईश्वर प्रदत्त शब्दी से इसको जब पढ़ाते हैं सिकाते तु समन्य व्यक्ति कक्षा पढावा लिखा व्यक्ति ती कक्षा कीयता दिमाग र कवि न री आप दो दो धन दे औरम्पत्ति दे हा सम्मा बा दो ये हा लक्ष्य कवि नोता आजक संस्थां के ल्यप्राय ए बदले मता देता हनुष्य निर्माण क लक्ष्योडाया पीजि मिलिया हे या आलिमकाश की परा मे मनुष्यी केवल केन्द्र है व्यक्ति सम्बोकं भवन निर्माण वेदी बन आ कट् करोतु पिला योजना कर्मचारि न मिले दूध न मिले फल न मिले और कट् का जा दूधे हो मर जा खर्चा इतने कमरे बना दी इतने बना दिए इतना बड़ा वो बना लिया इतना बड़ा वो बना दिया इतनी कारें खरीदनी इतनी जीपें खरीदनी पता नहीं क्या क्या हो गया वहां पर सभी निगे ये दोष आया हुआ है इतनी संख्या लंबी चौड़ी है कि हमारे गुजगढ़ में डेढ़ सौ क्रह्मचारी है हमारे गुरुपुर के इतने भवन है इतना बड़ा पुस्तकालय है इतनी बड़ी जम की छोटी भूमि है हार वेसिंग उसमें वैसे करती है इतने लाभ जमा हो रहा है ये देखा है, ये दिखाया जाता ये बिल्कुल गलत इसका निषेध नहीं है धन होना चाहिए भूमि होनी चाहिए भवन की ठीक होना चाहिए मई का निषेध नहीं कर रहा जो धन को संपत्ति को दूसरी चीजों को तो प्रमुख मान लिया और मनुष्य को गौर्ण मान लिया और पीछे भेंट किया हमारे यह बहुत बड़ा दोष आया कितने गुरुकुरुओं का मैंने भेंट किया मैं पढ़ाता रहा हूं कितने वर्षों तक कहीं बारह कहीं तेरह वर्ष और कितने वर्षों तक उनका और इसी कारण से अधिक विद्वान तैयार नहीं होते इसी कारण से धार्मिक व्यक्ति तैयार नहीं होते और एक और बड़ा दोष आया हुआ है कुछ पढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत पर की शिक्षा पढ़ाई नहीं देते ब्रह्मदानियों ब्रह्मदानी हो क्या हुआ नाम मात्र की संध्या का पाठ कर लिए। इसका परिणाम यह होता है कि गुरुकुलों में पढ़ाने का लड़का लड़की ये वे योग की शिक्षा नहीं पाता भौतिक बात के सामने इतने देकर नहीं कर सकता यह निश्चित बात है अब यदि गुरुकुल में पढ़ाओ अंक उपांक पढ़ाओ और योग को साथ सिखाते जाओ उस योग को जिन्हें श्रद्धांज गुरु के पास नहीं सीखा हो बहुती के बाद की कितनी बड़ी टिकाचोर है उसको भटका नहीं चलता यह कारण है वो अपने आप को हीनतिम नहीं समझता नौकरी के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है तो ये कमी वहां पर आई ध्यान देना और देखिए परीक्षाओं की ऐसी स्थिति है आप जानते ही मौजूद परीक्षां के कारणे नकल कर्वा कीक्षा दलाते अपेक्षि गुरुकुलो मम नकल कवा कर्वाक्षा दल जानबूज निर्माणकापर पढा वा पढातानि पढने वा पढना चाता नकल परीक्षा देना चता यन् की ग अस्तु उपत्ति देखो विद्यार्थि जनसङ्ख्या उनके बाहर प्रभाव देखो राजनीति वाले कितने आते ये देखो तो बड़ा, कोई भव दिखाई देता इतना बड़ा इतनी बुरी संस्था पर मनुष्य की व्यक्ति को यदि देखा जाए तो उन दो सौ ढाई व्यक्तियों में एक व्यक्ति भी मिलना मुश्किल है जो कि एक मारे पर चलता हो गुरुकुल जाता रहता लोग कहते हैं अंतर विचारे कितने कहते हैं इसमें तो हैं इतने, है। इतने सौ हैं फिर वो निष्पक्ष व्यक्ति कहते देखिए कि संख्या तो बहुत लंबी जोड़ी है पर देश जाति के लिए एक ही निर्णय आप बताइए क्या किया हुई जोड़ी कुछ भी नहीं किया अपने यहां आए जरूर विकास में कहीं पहले नौ दस छह तक बने फिर कभी आठ कभी सात कभी छह कभी पांचवें होते होंगे नए ये प्रक्रिया इूपे र शङ्का ईश्वर के जि या तु छोटी सी ब्रह्मचारी इनका क्या रखना, है नि? हम इस शैली को बिकुल न मानगे हे कहते बाल मे ब्रह्मचारी उ पद्धति उस एक क्रह्मचारी के जो काम होना है वो सैकड़ों को रखने के लिए होना आज लोग पूछते हैं श्रृंखला भी उड़ती है कि आरीवन विकास में पड़े हुए जो क्या काम करते हैं क्या किया हम उनको उत्तर देते हैं हमने बताया देखिए आरीवन विकास में दर्शनों के विद्वान और योग शीखे तैयार हुए उनके समरक्ष कोई ला कर्मचारी मेगा उपकरीप सोच तया कर्ता हि जगत् पोजनाशङ्गाबाद के आचार्य पदपुरु होशङ्गाबाद नल नदी किनरे महा जाता रहता। ये कर्तव्यं उ कर्माचारि सम्भार का ठिक यानि और के ठीक उन्होंने आगे एक पद को संभाला वो लगे रहेंगे तो वह ब्रह्मचारी का निर्माण होता है एक ब्रह्मचारी अपने यहां के दर्शनाचार्य प्रकार की उनको हमने तपोवन में एक वर्ष के लिए छोड़ा और इस समय वो माताओं को भी पुरुषों को भी चारों आश्रमों को इकट्ठा पढ़ा रहे हमारी योजना ने बात की माताओं को विधि लड़कियों को हम यहां तो रख नहीं सकते नीम नहीं आश्रम में सभी रहते हैं आश्रम में शरीर रहते हैं तो सामूहिक रूप में पांच पढ़ा दिया जाए तो कुछ माताएं विदुषी बन जाएं वो फिर विद्यालय चलाएं हमारी योजना ये उनको विचारियों को पढ़ाने वाला कोई नहीं आपत्ति काल है आपत्ति काल में ये प्रयोग हमने किया कि चारों आश्रमों वाले को इकट्ठा किया जाए उसमें कुछ विदुषियां तैयार हो जाएंगी और वो फिर अपना अलग से लड़कियों का कशिय विद्यालय चलाएंगे ये हमारी योजना वहां की सूचना के अनुसार अब चौथा दर्शन चल रहा योग हो गया साइंख्य हो गया वैशेषक हो गया न्याय तपोवन में राष्ट्रीय उत्तर पढ़े, ये तपोवन में जो काम हुआ है, आर्यवन विकास के एक तनाथक ने किया अब आप एक प्रम तारीख कर्नाटक के लिए लगभग सात माह ही आ रहे ढाई दर्शन पड़े और वो अब तो कई दिन हो गए पत्र आए वहां कर्नाटक में बुद्धिजीवी इंजीनियर प्रोफेसरों को बड़ी बड़ी जनसंख्या में ले लेकर के उन्होंने वैद्य जीवन का प्रशिक्षण दिया लंबे काल से वो हैं अपने अनेक कर्मचारी ऐसे है हैं जो मैं बाहर रहता हूं।, हूं और मैं बाहर कहते रह हूं और बंबई जैसे नगर और जहां जहां भी ये कार्यक्रम चलते हैं बड़े बड़े लोग चलाते हैं हरियाणा है दिल्ली है सब चलते रहते मैं इन कामों को इसलिए कर पाता हूं यहां पर अपने ज्ञानेश्वर जी विवेक भूषण जी सत्य प्रकाश जी इस सारी व्यवस्था को इतने अच्छी तरह संभालते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा निर्माण ब्रह्मचारियों को विद्वान बनाने की पद्धति हम पूरी की पूरी चलाते रहते हैं या ईवन विकास के इंसनाथों ने किया ईडी एस न होते तो यहां का काम कैसे संभल जाता लोग जानते नहीं लोग रू रू करते हैं क्या कहते हैं देखिए भी ये क्या करते हैं वहां बढ़के के लिए क्यों नहीं निकल जाते हमने कहा भले व्यक्ति विद्यालय को मंजिलाओ पचार के लिए निकल जाए तो दिवालियां निकल जाएंगे आएंगे पत्रकार के लिए प्रचार के लिए प्रचार वाले करेंगे सारे प्रचार के लिए निकलते इनको यही पता नहीं है कि करके विद्या पढ़ाई जाती है किसी भी गुरुकुल में जो अच्छे आचार्य होते निश्चित रूप पूरी पढ़ाई होती है तो योग्य व्यक्ति आकृष्ट होकर आता है और ये पता चल जाए कि वो प्रचार के लिए जाते रहते विद्या की कोई व्यवस्था नहीं कोई नहीं आएगा पढ़ने वाला योग्य व्यक्ति अनेक रूप में ऐसा होता है एक अपने ब्रह्मचारी अर्जुन देवी है वह यहीं के स्नातक वो मेरे साथ प्रचार का कार्य अध्यापन का कार्य लगातार चलता भारत के कोने कोने में जाते हैं यारी ब्रह्मिकास की पढ़े लिखों से हो रहा है वीरेन्द्र जी का कोई स्वागत नहीं रहा था फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार वो लगे रहे थे अहमदाबाद एक बर्फारी महाराष्ट्र के फिर पहले लेके गए थे साढ़े पांच तक पढ़े थे अब हो उस सकता उसके विचार वो मिले भी थे पर मैंने जहां तक उनसे पूछा गुरु को भैंसवाणु मैं अध्यापकेंगे और पूछकोटी की वो परीक्षा होती ना कांगड़ी वो दे रहे थे गोपाल जी ये अलग बात है कि वो इसमारत के का डीजे जाए ये तो की, है। की है ये तो तलारक ये चे आ ब्रह्मचारी ना ये महे वर्ग मे विशेष का आचारी पूर्णीमः यु तु याको मिलेगि ओ अपनी अपि ब्रह्मचारी एक आर्यवन् वे ब्रह्मचारि उपलब्ध्याहले वर्ग क्षति अव क्षतिवरण गीचि हदराबाद के, के ये पहले जो है बिहार अनेक क्रह्मचारी गे है विवरण आर्यववकाश पढने वे ब्रह्मचारी वा विवरण उपलब्ध्याधि आधिको पुस्तके मे मिली तु ये महोदयना कि आपको ये पता करना चाहिए कि आर्यभर विकास में जो काम हुआ है हो रहा है वो संख्या थोड़ी दिखती है पर कार्य वो एक प्रकार का है जो भूगोल में कहीं नहीं मिला जीवनताया का कार्य मानव निर्माण का कार्य विस्तुतापूर्ण वैदिक परंपरा विश्व की परंपरा आदर्श रूप में यहाँ का पालन और सारा का सारा जीवन निष्काम भावना से विश्व के लिए स्पर्पित कर ये भावना कहा मिलती जो भी भी है, उन करना आपको ये भी काम शङ्का बतिमाधानी पर प्रश्न कू कान्यते के लोकना चे बात याद उत्तर आसानी च दे स यदि याद चुपरणा पडेगा या हा हा के परम् एता पि ये मैंने मोडा सा सुनाया आर्य विकास के कार्य विषये अनेन अपने जीवन में कुछ ऐसे काम के जि देश जाति को है तो सीखे हुए को योजनाबद्ध दूसरों को सिखाने का प्रयास करें आजकल ऐसी स्थिति है कोई व्यक्ति आसनों का प्रशिक्षण अच्छा करना जानता है तो वो सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लेता केवल ऑफनों के प्रशिक्षण आपने आसनों को सीखा अपने लिए भी करिए और फिर योजना पर ी के योजनाबद्ध को भी दुशर्गलो सिखा आरम्भे ऐसा मन मत आप कि बनाय आने लोक प्रचारे सोचले कि स्वामी प्रचारि अहमी कानि तत् प्रचार मन न बना ती तीन चिनी बा भाग ले, कर, ले चुके शिक्षणीय का स्तर ऊंचा होता जाता है बार बार सुनने से वो विद्या पक्की होती जाती है तो वह योजना बद गांव में नगरों में परिवारों में अपनी उस योजना को बचना है कुछ सिखाने का क्या है एक बार ध्यान देने के लिए अपने घरों में पंद्रह मिनट दस मिनट अथवा आधा मिनट अपने बालकों को वैदिक धर्म के विषय देश के विषय में चरित्र निर्माण के विषय यमनेर के विषय ईश्वर के विषय रोजगार के विषय अपने परिवारों में ये पंथियों को प्रशिक्षण दिए ये अनिवार्य होगा यदि आप ऐसा नहीं करते तो आने वाले समय में ये जो आर्य परंपरा की पीढ़ी है ये समाप्त हो जाएगी बोलो। का मन बना मेरे बेटे पोते आयुमाजि न बने क्या है हम में जान धन देवा की पति भग म पिता अने बच्चते कि आयु समाज मलो भोगिला और माता पिता की हालत यह है किसी को बेटे पोते को ले जाना हो तो पहले हाथ जोड़ेगी यानी यानी क्या होगा? क्या करेगी अब जो हाथ कर दिया बेटे का पुत्र को ध्रुआ देंगे उसके सामने हाथ जोड़ेगी बेटी चलो भाई इस फिर वो नहीं जाना चाहेगी मैं क्या करूंगी वो अपने लड़की है लड़की है जी है लडकियो डी बुद्धि डरता डरता केन्द्र आपण बहस देखी बहस <laughs> <laughs> देखती है भैंस उसका जो होता है ना क्या बोलते, है? तो पाड़ा बोलते हैं कुछ पाठा बोलते हो हरियाणी के तो काटड़ा बोलते हैं पांडा भी बोलते हैं जिस जगह से दूध उन्हें देना हो ना हां यहां से छोड़ दो और वो वहां कड़ी होगी दरवाजे के दो ऐसे देखेंगे दिख पाठा भाई भरा हो जाएगा <laughs> दाए दाए दाए दाए दाए। आप उसको दे दीजिए और वो आगे लाइल और इतनी व्यक्ति के लिए तो ऐसे व्यक्ति अब बेटे सोचेगी ऐसे देखेंगे माती हो बस मात हो तो बस फिर सांस लेना अपना ये हालत है आप क्यों गृहत में रहते ये मुझे बताओ ऐसे कर छोड़ के नहीं देते गृहस्तम रहते वो तो बेटा बेटी को ऐसा नहीं बनाते तो फिर गए थे क्यों आप जाना बेटे पोते माधते एको उपयुजा बहु फिर भी आपय वो उपाय जीवन सम्पत्ति बहु सी बेटे पोते मे उप भुला को हे पुत्र मे पा धनसम्पत्ति यदि मे आज्ञा का पालन न सारी कीकार अनुसमा बतः मा नहीं। एक अपने बण पर से क्या नाम था फिर भी सुनी उन्होंने बताया हम उनका भाव सुनाता हूं बार बार अपने बेटे को कहते बेटा सुन किया समाज में जाया करो नमस्ते कहूं माने ही नहीं तो क्या कहो बुला के दे कहा देखो आज से ये याद रख दो ये सारी धन दस्पति गुरुकुर समाज में जाए नहीं जाए तो तुम ये काम करो फिर पिताजी जरूर करें उपाय तो अब भी आपके हाथ है पर एक पक्षपात बुद्धि है पक्षपात बुद्धि जो है ऋषि ने बार बार लिखा कि पक्षपात बुद्धि या पक्षपाती बुद्धि अध्यमी होगा मेरा मेरा, मेरा। बने यह नमस्ते ना करें पर मेरा है आर्य समाज में नहीं जाए पर मेरा है और मेरे ने विनाश किया था ना दृष्टाष्ट्र का देखा ना अभी पिछले नहीं देखा दलियों धन्य मेरा है। उसने विनाश करवा दिया मेरे लिए करवाया नहीं करवाया सब ना मेरे लिए उदगत दुष्ट व्यक्ति गड़ यहां से तो सारा खत्म हो जाता भाई मेरा अब अपने बेटे को तो सारी धन दस्पति दे देंगे एक मां कहे लिए स्वामी जी ये, ये योगी का लक्ष्म बताया कि योगी पक्षपात नहीं करता ये पक्षपात क्या होता है मैंने कहा माता जी मैं बता तो दूंगा फिर आपको तो दूर देता है बताओ तो मैं ऐसा होता है आपका बेटा प्रताप पढ़ा लिखा युवा ठीक आपकी लंबी जोड़ी सोचती है ये जाने में जाता है ना नमस्ते करता है ना संध्या करता है? ना मैंने कहा हमने सारा जीवन लगाया ईश्वर का मालिक हमको तो, तो आप दस के लिए तैयार इसको सारी गंपाऊ इसका नाम है मैंने कहा आया कर आपको भी आ गया हो आप करोड़ रुपये दबाओगे कोचिंग के लिए ये है वो है और मैं कहूंगा मुझे आप है एक, एक लाख ले दो दस लाख का वो कर देंगे अब जिसको आप मेरा मानते उसके लिए तो आप करोड़ रुपये दे देंगे और मेरे लिए कुछ नहीं इसका नाम है पक्षपात पक्षपात बुद्धि जो है अधर्म का कार्य है ऋषि ने एक बात लिखी है जन्म से कोई बेटा नहीं माना जाना है क्या सुन गया जन्म से कोई जी का पुत्र नहीं गुरुकर्म से पुत्र माना जाए इसलिए उन्होंने लिखा है यदि वैष्ण्य का पुत्र क्षत्रिय बने ब्राह्मण बन जाए गुरुकुर्म में जाने और ब्राह्मण का से बन जाए तो क्या करो वैसे को कर तो ब्राह्मण का पुत्र दे दो और ब्राह्मण को वो उसका पिता होगा वो उसका पुत्र होगा आप बताओ ठीक है या नहीं बताओ तैयार हो तो बताओ आप खड़ा करो, करो ये कुछ करो बोलो कि यही पक्षपात बुद्धि है पक्षपात बुद्धि यही है ये काट छाट तुझी नहीं की परमात्मा जी ने किया है ही बुद्धि क्या परमात्मा जी देखता है ये मेरा जीव है ये मेरा नहीं है आप बताओ देखता हो जी बोलो बस इसी का नाम आधार नहीं आज ये आप वर्ग लेके जाओ है जी जो अ पात्र हैं आपके बेटे के से, उनको कुछ नहीं देना और जो पात्र हैं उनको दोषाना सुधार करना हो तो यह मानना पड़ेगा उनकी सुधार करना हो तो चलते जाइए ये अन्न परंपरा क्यों है उसलिए हमारा मन ठीक नहीं है भारत के अंदर एक बहुत बड़ा भयंकर दोष आ गया है वो राष्ट्र को देश को ईश्वर को वैदिक धर्म को संस्कृति को कुछ भी नहीं समझता जिस किसी की भाग में मैं जाता हूं देखता हूं कई बार भी व्यक्ति एा मेले भरे चाता सम् कु राष्ट्रि हि की बा म्यालय बाता सहकारी विभाग मेर कता हे क्या हत कोपि सरल सीधे स्वभाव व्यक्ति न्याय प्राप्त नीचे च गेके ऊपर त्याय चोटी न इसलिए ध्यान देना स्वामी दयानन्द सप्तवती जी बा लिखि मनुष्य की परिभाषा क्या लिखी है? मन्त प्या मन्त प्या लिखी है लिखि मन्तव्यव्या म लिखिका भावनाताो व्यक्ति आत्मा के त्य दूसरे हान समझता है। मनुष्य दूसरा व्यक्ति मनुष्य न सकता यदि पाठ भारत लोगों को पढ़ा दिया पठा जानि हानि औ कुल प्रत्येक व्यक्ति हानि लाभ समझने समने तो भारत का उत्थनो सकता बहुत सी बाते लिखी हैका भावचनाव वो कहते है कि मनुष्य वो व्यक्ति का है अन्यायकारि चक्रवर्तिराजाता और ही और न्यायकारि गुणहिन निर्भर व्यक्ति मनुष्य न्यायकारिका सहयोग देता अनुकूल आचरणता अन्यायकारिका विरोध कता अपरि आचरण के कितना कि दारुण दुःखो न कार कष्ट मनुष्य धर्मोडी दूर नहीं जाना च ये प्राणी को न चले गनुष्य धर्मोडना च परिभाषा पठ सत्य मनुष्यो को मनुष्य बननेकि मा मनुष्य अपि बा मया कु और कई बार ये भी सोचता है व्यक्ति काम तो होना चाहिए, चाहिए।, चाहिए अच्छी बात है, पर मत तु बननी ये अति का दिमाग है, वो ये अच्छी भार अनुष्य ते का नै को कामीता एक मन बना तो काम होना मम पे का मन है वो व्यक्ति आगे काम कर फिर दूसी भावना को ये बे आन न बाय मया के मनसि न काले ऐसे सोचने वे लाखो ले सोचने वे सम् के काम थे तदनके ये मे अनेक पात्रो के संकेत कि इनको ध्यान में और मया जीवनोज्ज्वल बना परिवाे समाज मे गां नगरं मे ये देखे कि मे जो सीता गां में, मे आगे बाखा प्रमात्मा प्रचार दक्षिण भारत मे जा बेङ्गलोरं जायिया मे पूचरा किं मेगा पूछते पूछते पूछते पूछते लोगों ने आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते फिर मैंने आगे पूछना यह आशीर्वाद है उत्तर भारत में चलो हरियाणा में चलो यहां दिल्ली में चलो यहां यहां चलो आपू प्रगत है आप कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी और वो प्रकार में देखी रहती है कि आपकी आप लड़कियां नहीं दे सकती अगर काम पर यह योजना नहीं है कोई ये कोई जान नहीं है और ये कोई जीवन नहीं है घर के काम करोगा दो तरह के लोग होते हैं घर में रह के काम करने वाले अलग होते हैं और जो सारा जीवन जी उन्होंने दिया वो अलग होते वो क्षेत्र हमारा आप कम कम घर में रह लोग बहुत काम कर सकते स्वामी सतनारायण को देखो पंडित देखराम जी को देखो भगत गोल सिंह जी हरियाणा को देखो इतने रूप्रेत में हुए। रहते हुए हजारों की संख्या में रहते उन्होंने तनम समय झा और उसका परिणाम ये देखेगा कि दिल्ली हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश आदि इस में बहु ब्रे क्षेत्रे मे आर्यमा नी अन्य में प्रान्त न कली कोने आग बलिदानी न अुजरात बाले बतानि को निजरातम एको अस्ति यान कुवना तु कम्वा लो धन इकट्ठा करना हो ना नहीं समझा गुजरात के लोगों में ये गुण तो है ही है और युद्ध करवाना हो तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आदमी यह नहीं हैगा व्यवसाय भी धन कमाने की पद्धति आदि ये गुण गुजरात का है और वो गुण वहां है अच्छा ये जो भावना यहां नहीं हुई एक प्रकार की कमी रही रूप में धनबंधन का दान लोगों ने कम किया इसलिए ऐसा हुआ है यदि आज हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो आज हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई काम वहां हो गया तो यहां नहीं तो आप विचारों को बदलो ऐसे ही रुकता है लोग आते नहीं सिखाते जब जाओ और फिर लग जाओ बस कितते जाएंगे पहले ऐसा ही सत्ताधारी समाज ये गांव के रहने वाले कैसे तक जानते ना हो तो झण्डा ले गां गांरे भसर गाते जाते अपि बता मही बनो मताव करो गां गां मे जा जाकुमाी जना को आ सकते अस्तु समय जानपुर अधिक लिया गया आने अनेक मनुभव कार्य आ और इस बात का ध्यान रखा जो साधक यहां रहते उनका विशेष कर्तव्य है और जो नए लोग आते उनका भी कर्तव्य है यहां का जो वातावरण है उठना बैठना ध्यान करना ठीक घंटियों पर पहुंचना बहुत संयम से शांत वातावरण रहेंगे यदि साधकों ने ध्यान नहीं दिया तो सारा वातावरण बढ़ जाएगा बाहर आने वाले लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो भी बदल जाएगा अर्थात मेरा ना बढ़ जाएगा कोई कुछ कहता है कोई चल्लाता है कोई कहीं है कोई कहीं है कोई पता नहीं कौन संध्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ऐसा बिखर जाएगा उसका प्रभाव आपके ऊपर आने वाले के ऊपर मेरा पड़ेगा दूसरे पक्ष आप संयम से पूर्ण संयम का पालन करके पूछने बजने आगे और आने वाले लोगों को कहते देखो भाई ध्यान करिए उनको संभाल लेते हैं आप तो वो लोग भी शोर नहीं करते अन्य संप्रदायों को आप जाके देखना चाहिए एक केंद्र था जैन संप्रदाय वाले का उसमें चार सौ केंद्र लोग व्यक्ति रहते आश्रम देते होता और उस समय भाग लेने वाले व्यक्ति ने बात कही कि पचित वर्ग था माताएं और पुरुष दोनों थे उन्होंने बताया कि वो चार व्यक्ति रहते हैं चौबीसों घंटे वहीं रहती हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी शोर कोई भी किसी प्रकार की हलचल कुछ क्षण देखे कोई रहता ही ना हो ऐसा शांत के ऐसे बढ़ाना जाता है ये प्रभाव जो है बाहर का ये व्यक्ति को पड़ता है इसको सुरक्षित रखना चाहिए और ध्यान दो इस के ऊपर कुछ वर्त आपने लिए और कर्म न अपने जीवन को ऊंचा उठा उठाने दे, के लिए देश जाति की रक्षा के पूरे से पूरे संकल्प लेके करो फिर संकल्प लेके करो और कर देना अपने जीवन में इस जीवन का ये पता नहीं कल रहेगा नहीं क्या आपको नहीं देती ये बात यह बात सोचो दान दू ना दू और वो सोचता सोचता ही व्यक्ति अपने पर अर्जुन जी सुनाया करते हैं अपने विद्यान विधेयक ने संज्ञासी थी वो सुनाया करते और वो प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन दे रहे थे तो मृत्यु की बात करनी पड़ेगी और वो कहने लगे मृत्यु को उखाड़ के जो उखाड़ यदि आप बच्ची है मेरे पास छुका कितनी बार मृत्यु आई मैंने उसको के फैंक से उखाड़ करने दी भगाद और अब आएगी तो अब आये अपि केच दूसे के का समझा बोलो अब आए अब आएगी तो भी ऐसे ही जो कुछ करना क्यों अस् दूत एना य आये का यो आये ग्रोहबर है इससे आने से पहले कर, कर। बस माताएं सोचती होंगी अगलेबल में दान दे देगी <laughs> दान अगले अगलेबल ऐसे बच्चे देखो एक झंडे की बात मुझे याद आ रही अपनी हम साथ आपको सात गो को दूध मिला, या नहीं मिला। अच्छा उसमें मिलावट की कुछ पानी आनेगी गौ का दूध शुद्ध था आप अस्क संयित्र श्यामचन्दरा तीन हुपे बद बनी, बनी थी, अनेक लोग तो बात कर समर्त समर्थधो जिना अल बान्तु ये डोशाला का का ऋषि बहु महत्त्वो एक पीडी मे कालोकाशने तो इसका भी ध्यान रखो यदि गहुओं को आप नहीं रखेंगे तो दूर कहां से मिलेगा वैसे कहते रहे गौ माता गौ माता ऐसा नहीं है इसके लिए ध्यान दो पत्थर इस पर है लाखों रुपया खर्च करते हैं इस पत्थरों पर तो गहुओं पर जमने पड़े तो उसका भी ध्यान रखो कि गौशाला के लिए भी सदस्य बनो थोड़ी सहायता करो तो इस बात का ध्यान रखेंगे या विराम दो य जाग्रतो